नमस्कार मैं हूं रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं 90.4 पॉइंट रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग विषय पे आपको जानकारी देते हैं और कुछ खास जानकारी देते हैं ताकि जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं हो कोशिश करते हैं आपको नई नई जानकारी दे और जो हमारे काम की भी हो तो ऐसे विषय पर हम लोग बात करते हैं और ऐसे विषय को लेकर आते हैं राजीव हजेला जी जिनसे हमेशा हम लोग बात करते हैं समय की मांग इस कार्यक्रम में तो आज के विषय को उन्होंने रखा है कि ऑटोमोबाइल पोल्यूशन जिसको हिंदी में कह सकते हैं जो हम लोग गाड़िया चलाते हैं दो पहिया चार पहिया या जो भी गाड़ियां हम लोग चलाते हैं गाड़ियों का प्रदूषण इस विषय पर बात करेंगे तो वो क्या करते हैं कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है ये सारी बातें आज के इस शो में हम लोग करने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से राजीव जी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष समय की मांग कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी जी राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत ही अच्छा लग रहा है एक नया विषय को लेकर आप फिर हमारे साथ जुड़े हुए है समय की मांग इस कार्यक्रम में और जैसे कि आपने बताया कि ऑटोमोबाइल पोल्यूशन पे आज हम लोग बात करेंगे तो मैं चाहूंगा कि ये गाड़ियों का प्रदूषण या ऑटोमोबाइल प्रदूषण क्या होता है इस पर विचार बताइए रमेश जी ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है आजकल कि ऑटोमोबाइल पोल्यूशन जो है वो हमारे देश की सड़कों पर जो ये इतनी गाड़ियाँ बढ़ गई हैं उसके कारण जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसकी वजह ये है कि हमारे कंट्री में गाड़ियों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है और इसीलिए हमारे देश के छोटे और ख़ास करके हर बड़े शहर में वायु प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि शुद्ध हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है और इन वाहनों से जो जहरीली गैस निकलती है या जो धुआं निकलता है उससे खांसी जुकाम सिर दर्द आंखों में जलन या फेफड़ों में कई प्रकार की बीमारियां इन शहरों में बराबर फैल रही हैं क्योंकि देखिए इन गाड़ियों में धुएं की जो धुएं में जो विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसेज होती हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन और पार्टिकुलेट मैटर वगैरह होते हैं और अन्य कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स भी इसमें पाए जाते हैं जैसे बेंजीन है लड है ये सब पाए जाते हैं तो ये जो है वो इसको जहरीला बना देते हैं और इसी के जहर से हम लोगों को ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं इन शहरों में जो रहते हैं लोग अब अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो हमारे देश में उन्नीस में केवल तीन लाख गाड़ियां हुआ करती थी जब देश आजाद हुआ था उसके कुछ समय की बात के हैं और अभी ये 2015 में जो आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि हमारे देश में गाड़ियों की संख्या 21 करोड़ हो गई थी कहा देखिए तीन लाख और दो में इक्कीस करोड़ हो गई थी और हमारा देश जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा डिफरेंट टाइप की व्हीकल्स बनाने के देशों में चौथे नंबर के ऊपर आ गया है और मैं आंकड़ा देख रहा था कि 2016 और 17 में हमारे देश में ढाई करोड़ से भी अधिक जो है वो मोटर व्हीकल्स का उत्पादन हुआ है और इसमें 40 लाख से तो ऊपर केवल पैसेंजर्स कार है हमारे देश में रमेश जी टू व्हीलर थ्री व्हीलर ट्रैक्टर का पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया में 2016-17 में हाईएस्ट जो है वो प्रोडक्शन हुआ है तो अब आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि जो गाड़िया इतनी बढ़ रही हैं तो वो सड़कों पे कितना प्रदूषण फैला रही होंगी हमारे यहाँ तो ऐसा है रमेश जी की ये ऐसा हमारे देश में ही संख्या जो है वाहनों की नहीं बढ़ रही है बट दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में भी वाहनों की संख्या जो है वो काफी बढ़ी है और इसके बावजूद भी वहां पर ऑटोमोबाइल प्रदूषण जो है जिसको हम गाड़ियों का प्रदूषण बोलते हैं वो इतना खराब हालत में नहीं है जितना की हमारे देश में है और मैं समझता हूँ इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे देश में गाड़ियों से निकलने वाले जो जहरीले धुएं हैं जिसको की इंग्लिश में इमिशन कहा जाता है उसके मापदंड जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज या हम कहें विकसित या व अन्य विकासशील देशों में जो मापदंड है उनसे काफी पीछे चल रहा है और जिसकी वजह से हमारे देश में जो ऑटोमोबाइल से जो धुआं निकल रहा है वो वास्तव में जो है वो जहर उगल रहा है जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में या डेवलप्ड कंट्रीज में इतना जहरीला धुआं जो है वो की संख्या है, तो है वो भी दिन दूनी रात चौगनी स्पीड से बढ़ रही है तो आज जो है ये ऑटोब्हील पॉल्यूशन जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो गया है और मैं मैंने इसीलिए सोचा कि शायद इस विषय पर आपके माध्यम से श्रोताओं को जानकारी दी जाए ताकि हम लोग सब मिल बांट के जो अपने लेवल पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं उसको करें जी राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया कि ये ऑटोमोबाइल पोल्यूशन क्या है गाड़ियों का प्रदूषण क्या है जिसके बारे में आपने बताया गाड़ियों की जो संख्या है उसका इतिहास भी आपने बताया कि जब आधा जी मिली थी तब कितना संख्या था तीन लाख था और आज 2015 की भी अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी जो है उसकी कोई तालमेल ही नहीं बैठता कि कितने परसेंटेज में वो बढ़ा है इतनी ज़्यादा गाड़ियां जो है हो गई हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे तो गाड़ियों का जो इमोशन होता है या मापदंड होता है जिसको एक स्टैंडर्ड मेनटेन करते हैं जिसका गाड़ियों का ये, ये चीज़ें होती हैं तो वो मापदंड क्या होता है उसके बारे में बताइए रमेश जी जो ऑटोमोबिल प्रदूषण है उससे इस बात का बहुत गहरा ताल्लुक है जो ये इमिशन आपने सवाल किया है इमिशन क्या होता है जी जी जी तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जैसा कि हम जानते हैं कि गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल होता है और इसके जलने से ये बहुत जहरीला धुआं निकलता है और इस जहरीले धुएं में विभिन्न प्रकार की जहरीले गैसें होती हैं जो वायु में प्रदूषण फैलाती हैं और जैसा मैंने अभी बताया था कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो धुआं निकलता है गाड़ियों से वो जो है वो जहरीला कम होता है क्यों उस, उसका कारण ये है रमेश जी कि वहां पर ये जो इमिशन के मापदंड है वो बहुत सख्त अभी फॉलो किए जा रहे हैं मगर हमारे देश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो इसमें अभी जैसे आज की मैं बात करूं तो ज्यादातर विकासशील देशों में विकसित देशों में यूरो फोर यूरो फाइव और यूरो सिक्स के जो इमिशन स्टैंडर्ड्स हैं वो लागू हो गए हैं और यहाँ पर मैं श्रोताओं की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जितना ज्यादा इमिशन का नंबर है जैसे ये दो तीन चार पांच छे तो जितना ज्यादा नंबर है उतना ज्यादा उतना कम जहरीला धो जाए वो उन गाड़ियों से निकलता है तो आजकल जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर कंट्रीज में पांच या छः के जो यूरो स्टैंडर्ड्स हैं इमिशन के वो लागू हो गए अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे यहाँ ये इमिशन स्टैंडर्ड देश में सबसे पहले उन्नीस सौ में इसके बारे में सोच विचार किया गया था और फिर हमारी गवर्नमेंट ने ये फैसला 2002 में किया कि हमारे देश में भी यूरो स्टैंडर्ड्स जो गाड़ियों के मिशन के होते हैं उनको लागू किया जाए और तब इसको बीएस स्टैंडर्ड्स के नाम से हमारे देश में लागू किया गया बीएस को मैं बताना चाहूंगा इसको भारत स्टेज बोलते हैं हम लोग जैसे यूरोप वगैरह डेवलप कंट्रीज में यूरो स्टैंडर्ड बोलते हैं तो हम लोग भारत स्टेज बी स्टैंडर्ड्स बोलते हैं और ये 2005 में हमारे देश में बी एस लागू किया गया और ये फिर 2010 में हमारे देश में बी एस लागू किया गया और अभी तक हमारे इस साल 31 मार्च तक बी एस स्टैंडर्ड लागू था ये शायद श्रोताओं को इस बात की शायद जानकारी कम होगी कि अभी पहली अप्रैल से हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल याचिका पर एक फैसला दिया है कि बी थ्री स्टैंडर्ड की सभी नई गाड़ियों का सेल और और रजिस्ट्रेशन जो है है वो पूरा बंद कर दिया गया अब हमारे देश में फर्स्ट अप्रैल 2017 से बी फोर स्टैंडर्ड लागू कर दिया गया है तो ये मैं समझता हूँ की इसकी जानकारी हमारे श्रोताओं को होनी चाहिए क्यूँकी जब वो गाड़ी खरीदने जाते हैं तो वो अपने डीलर से भी पूछ सकते हैं कि भाई आप मुझे कौन सी गाड़ी दे रहे हो हालांकि कानूनन तो बैन लग गया है मगर फिर भी अगर हमें जानकारी है ए, इमिशन के बारे में तो हम उसके बारे में उसको और पूछताछ कर सकते हैं। जी राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे श्रोता इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें इमिशन के बारे में शायद पता नहीं होगा ये शब्द उनके लिए नया हो सकता है और इसमें आपने रेटिंग भी बताया एक दो तीन चार पाँच छ अदर कंट्रीज़ में जैसे जो बाहर के कंपनीज़ है या बाहर जो देश है उसमें पाँच और छः की रेटिंग चल रही हैं और इंडिया में अभी अभी ये चार नंबर की रेटिंग शुरू हो गई है और ये इमोशन का मतलब मुझे लगता है जो गाड़ियों से जहरीली दुआ निकलता है डीजल और पेट्रोल या ऑयल वगैरह जो भी हम लोग यूज़ करते हैं वो गाड़ी चलाने के लिए यूज़ होता है लेकिन गाड़ी के द्वारा जो दुआ निकलता है वो जहरीली होती है तो वो उसका मापदंड बताता है कि ये कितना हद तक जहरीला है और अगर जितने इमोशन स्टैंडर्ड्स ज्यादा होंगे नंबर उसके ज्यादा होंगे चार पांच छः तो उतना जहर कम छोड़ेगा ये आपने बहुत अच्छी बात बताई और इमोशन का मतलब जहरीला गैस जो निकलता है गाड़ी को चलाने के वक्त और वो हमारे लिए और पूरे पर्यावरण के लिए नुकसान करता है तो वो चीज़ आप बता रहे थे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ अभी हमारे सभी लिस्नर्स जो भी सुन रहे हैं उन्हें पता चल गया होगा कि क्या किस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं एक और सवाल मेरा ये है कि हमारे देश का जो गाड़ियों का इमोशन है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे उसका जो स्टैंडर्ड है दुनिया के और देश से पीछे क्यों है किस लिए है आपने रमेश जी बिल्कुल ठीक कहा जो हम लोग जो हैं वो अभी दुनिया के जो डेवलप्ड नेशंस हैं वेस्टर्न कंट्रीज है उससे काफ़ी पीछे चल रहे हैं मिशन स्टैंडर्ड्स में और यही वजह है कि हमारे देश में जो है वो हर बड़े शहरों में आज एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है तो देखिए जैसा मैंने बताया आपको कि डेवलप नेशन ने दो में जो था वो यू, यूरो लग लग लग गया गया था था 2008 में में यूरो यूरो और 2014 से से चुका है जबकि आप देखिए अभी हमारे देश अप्रैल अब जाके 2004 जो है वो लगाया गया है वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार तो ये जो इमिशन स्टैंडर्ड्स हैं वो इतने सख्त होते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है कि वहां पर कोई भी गाड़ी फैक्ट्री से बाहर जो है वो आ ही नहीं सकती है उस, जब तक कि वो ये जो वहां के लागू मापदंड है उसको पास नहीं कर लेती है मगर यहाँ पर ये मैं बताना चाहूंगा रमेश जी कि हमारे देश में ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया बी फोर लागू करने के लिए तो उसके बारे में दोष देश में जो हमारे कुछ नामी ग्रामी कार मैनुफैक्चर या व्हीकल मैनुफैक्चर वाली कंपनियां थीं उन्होंने इस फैसले को बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और उसका रीजन यही है कि अब वो जो जहर उगलने वाली गाड़ियां हैं जो हमारे देश में वो बेचते आ रहे थे अब सुप्रीम कोर्ट ने उसके बेचने पर रोक लगा दिया है तो ये जो कंपनियाँ हैं उनका उद्देश्य बड़ा साफ है उन्होंने पैसा कमाना है और जब सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है, तो उनके करोड़ों रुपए का उनको नुकसान हो जाएगा क्योंकि जो गाड़ियां उनकी बनी वो बिक नहीं सकती हैं वो उनके लिए बेकार हो चुकी है मगर ये कंपनियां पैसे कमाने में इंटरेस्टेड है उनको हम हमारी आपकी सेहत पर या प्रदूषण पर क्या असर पड़ रहा है इससे उनका कोई वास्ता नहीं है इससे कोई उनको लेना देना नहीं है तो उन्हें तो बस अपने प्रॉफिट से मतलब है मगर रमेश जी आ, हम सबके लिए खुशी की खबर एक ये है कि अभी जो हमारी मौजूदा मोदी सरकार है उसने इस विषय पर संज्ञान लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है और वो ये है कि अब हमारे देश में 2020 में सीधा BS6 जो है वो स्टैंडर्ड लागू कर दिया जाएगा और जो BS5 स्टैंडर्ड है वो छोड़ दिया जाएगा सीधा बी लगाया जाएगा ताकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि 2020 तक हमारा देश भी दुनिया के हजार देशों की तरह अपनी सड़कों के ऊपर जो है वो ये जहरीली गैस उगलने से रोक सके और ये जो अब मैं यहाँ तो आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि जो अभी यूरो बी एस फोर का जो स्टैंडर्ड है अब श्रोताओं की जानकारी के लिए कि इसमें क्या होता है कि जो मापदंड है वो तो यूरो 4 में में ये 50 पार्ट्स पर मिलियन सल्फर अलाउ किया गया है जबकि यूरो थ्री में जो अभी बंद किया गया हमारे देश में ये 350 था। 350 था पार्ट्स पार्ट्स पर पर मिलियन जितना पर मिलियन ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा जहरीली जो गैस है वो ये गाड़ियां छोड़ेंगी तो आप देखिए कि जो इकतीस मार्च तक जो जहरीली गैस छोड़ने की इजाजत हमारे कंट्री में थी वो 350 सौ पार्ट पर मिलियन थी तो उसको सीधा सुप्रीम कोर्ट ने घटा करके 50 पे लिया है और जो ये पांच और छो स्टर्ड है इसमें ये, तो ये बहुत ही कम प्रदूषण जो है वो करते हैं ये ये बहुत ही अच्छी खबर है हम लोगों के लिए और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जब हमारे देश में भी ये एस सिक्स लागू हो जाएगा तो शायद हम अपने शहरों की प्रदूषण को कम कर पाएंगे और जो आज हम जो इतना प्रदूषण गाड़ियों को देख रहे हैं शायद मैं समझता हूँ कि वो दिन जरूर आएगा जब हमारे शहरों में भी हवा जो है वो सांस लेने लायक हम लोग को मिल पाएगी जी राजीव जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया ये बी एस फोर बी थ्री स्टैंडर्ड क्या होता है इमोशन का वो आपने बताया अच्छा आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को ये जो गाड़ियों से निकलने वाली जहरीली जो कण है उसको इमोशन कहते हैं या उसको कह सकते हैं इमोशन और उसके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं कुछ पैरामीटर्स होते हैं ताकि वो कम से कम प्रदूषण करे और उसके लिए जो अभी राजीव जी ने बहुत अच्छी बात बताया कि ये कितना परसेंटेज में होता था और बी फोर के कारण क्या हो रहा है कि पचास परसेंटेज पर वो चीज़ें आ गई हैं और बी सिक्स में बिल्कुल दस पर आ जाएगा जो और दुनिया के आ, स्टेट में या दुनिया के दुनिया में ये चीज़ें लागू की गई हैं ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स और जो श्रोता इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा कि ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं मायने रखती हैं और इन चीज़ों का होना बहुत जरूरी है जिस तरह से ये चीज़ें अगर बढ़ेगी तो मुश्किल होगी जितना हम इस खतरनाक गैसेस को कम प्रोड्यूस करें उतना अच्छा है जिसके लिए हम इस तरह के अच्छे अच्छे इंजन्स बनते हैं उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं उस अनुसार ये चीज़ें बन जाएगी तो उतना ही हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध रहेगा हवा शुद्ध हमको मिलेगी तो इसलिए ये सब चीज़ें किया जा रहा है तो ये एक अच्छी पहल है और होना भी चाहिए आइए आगे, आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर जुड़ेंगे राजीव जी से इन्हीं विषयों को लेकर बात करेंगे आप सुनाए रिडीमोट वन 90.4 एफएम सुनते रहो एम सुनते रहो ए भाई देख के चलो आगे ही, ही ही गी गी आगे ही नहीं पीछे भी नाई ही नहीं बाए भी ऊपर ही नहीं नीचे भी भाई देख के इलो आगे ही नहीं पीछे भी नाए ही नहीं पाए भी ऊपर ही नहीं नीचे भी भाई नहीं गली नहीं का नहीं कु नहीं पत्नी नहीं रत्ता नहीं दुनिया है और प्यारे दुनिया ये सरकत है और हरकत में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से, हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है ये भाई से डरता है क्यों मरने से डरता है क्यों रोकर तू जब तक न खाएगा बात किसी हमको न जब तक बुलाएगा जिंदगी है चीज का नहीं जान पाएगा रोता हुआ आया है रोता चला जाएगा भाई एक भाई तरह देख के चलूं, आगे इन नहीं पीछे भी गाए इन नहीं भाई भी ही नहीं, भी कर लो अनुभव प्रभु प्यार का नमस्कार मैं हूं सुरेश वाल्कर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.4 पॉइंट रेडियो मधुबन पे आप सब मुस्कुराते रहें आनंद में रहें और गुनगुनाते रहें नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं आज ऑटोमोबाइल पोल्यूशन के बारे में गाड़ियों के द्वारा जो प्रदूषण होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं काफी अच्छी जानकारी राजीव जी हमें दे रहे हैं तो आइए एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है की गाड़ियों से कौन सी जहरीली गैस निकलती है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है देखिए हमको ये तो पता चल गया कि गाड़ियों से जो जहरी गैसें निकलती हैं तो अब ये जानना भी हम लोगों के लिए आवश्यक है कि कौन सी गैसें निकलती हैं तो जैसे सभी प्रकार की मोटर व्हीकल्स में जैसे कार ट्रैक्टर, बसेस और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स बिजली पैदा करने वाले ट्रेन एरोप्लेन शिप इन सब में डीजल या पेट्रोल का इस्तेमाल होता है तो इससे दो प्रकार का पोल्यूशन होता है एक तो सीधा प्रदूषण होता है जो सीधे जाके हवा को पोल्यूट करता है और दूसरा एक इनडायरेक्ट प्रदूषण होता है जिसमें जहरीली जो गैसें निकलती हैं हवा में वो आपस में मिलकर के दूसरी अन्य जहरीली गैसों गैसों को बनाती हैं तो इसमें जो जहरीली गैसे निकल रही है इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पार्टिकुलेट मैटर्स कहलाते हैं ये बहुत ही छोटे छोटे डार्क कलर के पार्टिकल्स होते हैं जो मनुष्यों के बाल से भी ये छोटे होते हैं और ये कण जो हैं वो सांस के माध्यम से मनुष्यों के फेफड़ों में जाके इकट्ठा हो जाते हैं और फिर ये वहा हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा असर डालते हैं दूसरा ये फॉग के साथ मिलकर के एक स्मॉग बनाते हैं जो जिसको हम धुंध कहते हैं और शायद हम सभी ने बड़े शहरों में खासकर के जाड़ों में सड़कों के ऊपर धुंध को या जिसको भयंकर कोहरा बोलते हैं उसको हमने देखा है तो इसके अलावा इसमें रमेश जी बहुत सी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड होती है सल्फर डाइऑक्साइड होती है और कुछ और भी टसिक पदार्थ होते हैं जैसे बेंजीन हो गया एसीटल डिहाइड हो गया और विभिन्न प्रकार की ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये सब की सब जो हैं ये निकलती हैं और फिर आपस में मिल करके ये दूसरी जहरीली वो गैसेस बनाती हैं तो ये जहरीली गैस निकल रही हैं गाड़ियों से ये हमारे देश में एयर पोलूशन या वायु प्रदूषण जिसको कहते हैं ये उसका मुख्य कारण बन के सामने आ रही है और इन सब की वजह से आज पूरे विश्व में हमारे देश में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इसका सीधा असर आप देखिए कि जो मौसम में परिवर्तन आ रहा है वो चाहे हमारे देश में हो या विश्व विश्व में कहीं पर भी हो वो हम सबके सामने है तो अल्टीमेटली जो ये वाहन प्रदूषण फैला रहे हैं उसका सीधा असर हमारे ऊपर हमारी सेहत के ऊपर हमारे पृथ्वी के ऊपर सबके सामने अभी आना शुरू हो गया है जी राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह का जहरीला गैस निकलता है और वो हमारे मानव जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है उसके बारे में आपने बताया और आइये आगे बढ़ते हैं एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा गाड़ियों से निकलने वाला जो जहरीला दुआ है किस प्रकार हमारे देश में एयर पोल्यूशन के लिए जिम्मेवार है जैसे कह सकते हैं गाड़ियों से निकलने वाला जहरीला जो धुआं है वो किस प्रकार से हमारे देश में एयर पोल्यूशन के लिए जिम्मेवार है इसके बारे में आप अपने विचार सुनाइए ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से हमारे देश में गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है जी. और यही निरंतर बढ़ते हुए वाहन आज हमारे शहरों में खास करके बड़े शहरों में ये एयर पोल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं अब देखिए आज भी हमारे देश में एक इफेक्टिव इफिशेंट और बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसका अभाव है आज देखिए देश में हमारे फास्ट रेलवे नेटवर्क की अभी भी कमी है उसके बाद हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं या छोटे शहर हैं या मीडियम शहर हैं उनके बीच में इंटरसिटी रेलवे नेटवर्क आज भी पूरी तरीके से मौजूद नहीं है और क्योंकि हम लोगों की आबादी जो है वो देश की 125 सौ पच्चीस करोड़ हो चुकी है तो गाड़ियों की संख्या भी देखिए कितनी बढ़ती चली जा रही है इसके बाद आप देखिए कि हमारे शहरों में चाहे वो बड़ा शहर हो चाहे छोटा शहर हो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बहुत ही खराब है हर जगह आप देखेंगे कि चाहे किसी भी शहर में ट्रैफिक जाम लगे रहते हैं लोग फंसे रहते हैं <laughs> और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे देश में गाड़ियों का जो इमिशन स्टैंडर्ड्स है उसमें कितनी ढील हुई है कितनी देरी हुई है इसकी वजह से हम लोग सालों से ये जहरीला धुआ जो है वो सांस हमको इसमें लेनी पड़ रही है और इसके अलावा देखिए कि गाड़ियों के अलावा भी हमारे देश की आज सड़कों का क्या बुरा हाल है हालाँकि जब से ये मौजूदा सरकार आई है और सड़कों की हालत में काफ़ी सुधार हो रहा है मगर अभी भी रिमोट एरियाज में या छोटे शहरों में अभी भी सड़कों का बहुत बुरा हाल है और इसके अलावा रमेश जी हमारे देश में पुरानी गाड़ियाँ जो है वो आज भी सड़कों पर आपको चलती हुई मिल जाएंगी उनका कोई रोकने का या उनको बंद करने का कोई भी ज्यादा असर कहीं दिखाई नहीं पड़ता है सरकार की तरफ से जिसकी मर्जी आ रही है वो अपनी गाड़ियां चला रहा है और तो और रमेश जी आपने देखा होगा कि जो गाड़ियां पुरानी कंडम हो जाती हैं 20 25 25 30 30 साल की गाड़ियां उसके इंजन निकाल करके लोग जो है वो उसको रिक्शा में ये ठेले में लगा देते हैं और उसको बाल भाड़ा धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं <laughs> तो आप आप देखेंगे कि ऐसी गाड़ियों से निकलने वाले जो जहरीले धुए हैं वो पूरी तरीके से हमारे वायु प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं और इसका सीधा असर रमेश जी हम सबकी हेल्थ पर पड़ रहा है और हमको शायद ये एहसास ही नहीं है क्योंकि जानकारी नहीं हमारे पास की क्या नुकसान हो रहा है हम लोगों को और हम इस विषय ऐसे विषयों को जो है गहराई से लेते ही नहीं है इसके ऊपर कोई मीडिया में कोई व्हाट्सएप कोई सोशल मीडिया में ऐसी बातों का डिस्कशन ही नहीं होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं इन बातों का तो आज ये हमको इन बातों के बारे में जानकारी हो और हम सब लोग ऐसे अवेयरनेस ले पैदा करें और सरकार को भी हम ये कहें कि भाई इसके बारे में कुछ ठोस कदम उठाए जाए ताकि ये पोलूशन जो प्रॉब्लम है ये शॉर्ट आउट हो हमारे देश से जी राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया कि ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है जिसको पब्लिक में उठाना चाहिए सोशल मीडिया पे इसको शेयरिंग करना चाहिए ताकि लोगों को मालूम पड़े और इसके ऊपर पॉजिटिव असर हो और हम इन सारी चीजों को समझे और ध्यान पूर्वक इन चीजों का उपयोग भी करें तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूंगा ऑटोमोबाइल प्रदूषण से हम मनुष्यों की हेल्थ पर क्या बुरा असर पड़ रहा है इसके बारे में बताइए ऑटोमोबाइल प्रदूषण Uh, कोई शायद ही ऐसा मनुष्य हो जो जिसने इसको महसूस नहीं किया और अभी बड़े शहरों की तो हवा रमेश जी इतनी ज्यादा पलूट हो चुकी है कि कोई भी साल में एक ऐसा दिन भी नहीं है दिल्ली या अन्य बड़े शहरों में जहाँ पर ये हवा सेफ कही जा सके कि हाँ भाई सांस लेने के लिए ठीक है ये सारी की सारी बड़े शहरों की हवा जो है वो जो है वो बिल्कुल सेफ नहीं रह गई है और हमारे देश की राजधानी दिल्ली और अन्य कई बड़े शहर ऐसे हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में जिसका नाम आ गया है तो इन प्रदूषित जहरीली हवाओं से लंग्स की बीमारियां जो है काफी फैल रही हैं जैसे अस्थमा निमोनिया इंफ्लुंजा इनका काफी बढ़ोतरी हो गई है इनमें इन शहरों में और खास करके बच्चों में ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं क्योंकि बच्चे काफी सेंसिटिव होते हैं इन सब चीजों के और दूसरा एक रिसर्च के मुताबिक ये भी पाया गया है कि ये जहरीली हवा जो है मनुष्यों में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पैदा करने का एक मुख्य कारण के रूप में सामने आ रही है इन जहरीली हवाओं से बर्द इफेक्ट या लो बर्थ वेट्स या नवजात शिशुओं की डेथ के लिए भी इनको जिम्मेदार बताया जा रहा है और इसमें जो गैसों में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो कि बहुत ही विषैली गैस वो होती है तो ये हमारे शरीर में जब ये जाती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई को ये ब्लॉक कर देती है तो इसका असर जो है वो ब्रेन हार्ट या लिवर जैसे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं इनके ऊपर पड़ रहा है और इन जहरीली गैसों में सर सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है और जैसे मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान पैदा कर रहे हैं इनमें और इसकी वजह से आप देखिए बड़े शहरों में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अस्थमेटिक होने लग गए हैं और साथ साथ इसके अलावा हमारे लाइफ के ऊपर और एनवाइ पे भी इसका बुरा असर है जी राजू जी काफी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से मनुष्यों के हेल्थ पर यानी सेहत पर असर पड़ रहा है इस प्रदूषण का वो आपने बताया है एक और बात मेरे मन में आ रहा है जैसे मनुष्यों के सेहत पर इसका असर पड़ रहा है तो हो सकता है कि इसका पर्यावरण पर भी असर होगा तो मैं ये जानना चाहूंगा कि गाड़ियों के प्रदूषण से एनवायरमेंट पर क्या असर हो रहा है उसके बारे में बताइए आपने बिल्कुल ठीक कहा है इसका एन्वामेंट पे काफी असर पड़ रहा है सब सामने भी आ रहा है तो मैं शॉर्ट में यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये ग्लोबिंग वार्मिंग को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है और इसमें ग्लोबल वार्मिंग की साथ साथ ये हमारे मौसम में जो बदलाव आ रहा है उसके जिम्मेदार है जैसे समुद्र के पानी का स्तर बढ़ रहा है हमारी प्राकृतिक आपदाएं आज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और एक आंकड़ा तो ये बता रहा है कि 30% जो ग्लोबल वार्मिंग के इमिशंस हैं वो केवल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स के कारण हो रहे हैं जिसमें कार ट्रक्स प्लेन ट्रेन शिप्स वगैरह जो इनमें जो ईंधन इन इस्तेमाल हो रहा है वो 30% परसेंट ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ा रहा है और दूसरा सबसे बड़ा इफेक्ट देखिए आज हवा पानी जमीन इनमें सब में प्रदूषण फैला हुआ है तो इन जहरीली गैसों में जो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड या ओजोन लेयर जो है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है तो ओजोन लेयर के ऊपर इफेक्ट पड़ने से जो सूर से जो अल्ट्रावाट रेडिएशन्स हो रहे हैं उसका खतरा मनुष्यों के ऊपर मंडरा रहा है और इसमें जो और गैसें होती हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है नाइट्रोजन है ये जो है वायुमंडल में जब आती हैं तो ये बारिश के पानी से मिलकर एसिड रेन जैसी स्थिति पैदा कर रही है हमारे देश में भी एसिड रेन की जो है वो इंसिडेंट्स देखे गए हैं और ये भी एक काफी लंबा विषय है मैं अगर समय मुझे इजाजत देगा तो मैं कभी एसिड रेन के बारे में भी आपके श्रोताओं को चर्चा करना चाहूंगा और इसके अलावा जैसे मैंने आपको ह्यूमन हेल्थ के बारे में तो अभी बताया कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी इसका काफी आ, असर पड़ रहा है तो ये पड़ रहा है आ, राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया की किस तरह से इसका पर्यावरण पे भी असर हो रहा है जितना मनुष्यों के सेहत पर हेल्थ के ऊपर सेहत के ऊपर असर पड़ रहा है उससे कई गुणा ज्यादा जो है प्रकृति के ऊपर इसका असर हो रहा है जैसे आपने एक शब्द यूज किया ग्लोबल वार्मिंग और ये शब्द शायद सभी लोग जानते हैं और इसके ऊपर कई विचारों को हमने सुना है कई लोगों को इसके बारे में बोलते हुए सुना है और कुछ जानकारियां तो हमारे सभी श्रोताओं के पास है भी तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आपने कहा कि इसके विषय पर और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जिसको आज के इस एपिसोड में नहीं इंक्लूड कर रहे क्योंकि समय की सीमा है तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि हम लोग गाड़ियों के पोल्यूशन को अगर देखा जाए तो बहुत बढ़ रहा है और फिर सरकार की तरफ से भी जैसे हमने शुरुआत में बात किया इमिशन के बारे में उसका स्टैंडर्ड लेवल बढ़ने से इसको कम करने का एक वो तरीका है लेकिन गाड़ियों का पोल्यूशन कैसे हम लोग कम कर सकते हैं उस विषय में आपके विचार भी सुनना चाहेंगे देखिए हम सबको भी मिलकर के कुछ अपना योगदान ज़रूर देना होगा जिससे हम अपने एयर पोल्यूशन को कम कर सकेंगे तो इसलिए मैं शॉर्ट में यहाँ बताना चाहूँगा कि हम अब ड्राइविंग को अपनी कम करें और अगर हमें गाड़ी चलाना ही है तो हम कम से कम चलाएं तो कम से कम धुआँ निकलेगा हम ज्यादा से ज़्यादा अगर पैदल चल सकते हैं या साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसका हमें करना चाहिए और जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है जैसे बसेस हैं ये बड़े शहरों में मेट्रो है लोकल ट्रेन है हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करना चाहिए और अगर कार चलाना ही पड़े हमें तो हम कार पूल करके चलानी चाहिए और आजकल तो देखिए जो कई कारपोरेट जॉब्स ऐसे हैं जिसमें घर में काम करने की छूट होती है तो अगर ऐसा मौका मिलता है तो हमें कभी कभी अपना घर से भी काम करना चाहिए ताकि हम उस दिन अपनी ड्राइविंग को कम कर सके और हमें दूसरा हमें अपनी ड्राइविंग जो है वो सूझ से करनी चाहिए मतलब सूझ से मेरा मतलब यह है कि हम ईंधन को जो है वो थोड़ा सा बचत करें और बचत हम कैसे कर सकते हैं जैसे हम अपनी गाड़ियों को अच्छी तरीके से मेंटेन करें और ट्रैफिक लाइट्स पे देखिए लोग घंटों फंसे रहते हैं जाम में तो हम ऐसे मौके के ऊपर अपनी गाड़ी के इंजन को बंद कर दें तो शायद इसकी भी इस बारे में भी हमें सबको सोचना चाहिए तीसरा ये है कि जो हम गाड़िया जब खरीदते हैं चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो तो हम फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियों को खरीदें और जो लेटेस्ट इमिशन वाली गाड़ी जो है वो जैसे अब यूरो फोर चल रहा है हमारे देश में बी चल रहा है तो ऐसी गाड़ियों को ही खरीदे हम पुरानी जो जहरीले धुआं निकालने वाली गाड़िया है उसको नहीं खरीदे और हम अपने दूसरा हम अपने रोजमर्रा की लाइफ में भी बहुत से ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि डीजल या पेट्रोल का इस्तेमाल होता है फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ जैसे लॉन्ग मूवर्स हैं या खेती में और भी बहुत से उपकरण काम में आते हैं जिसमें कि डीजल का इस्तेमाल होता है तो हम इनका इस्तेमाल भी थोड़ा सा कम करें या तो बहुत ही जरूरत पड़ने पर करें और आजकल कर देखिए बैटरी ऑपरेटेड रिक्शे आ गए हैं कई शहरों में चलने का प्रचलन शुरू हो चुका है तो हम इनका इस्तेमाल करें इनको बढ़ावा दें और जो पुरानी ऑटो या टैक्सी या जो टेम्पो हैं जो डीजल से चलती हैं उनका इस्तेमाल जरा कम कर दें तो ऐसी कुछ जरूर चीजें हैं जो हम अपने लेवल पे अपना सकते हैं जिससे हम जो है वो शायद अपनी तरफ से जो वाहन का पोल्यूशन है उसको कम करने में सरकार की मदद कर सकते हैं हालांकि सरकार तो अपनी तरफ से प्रयत्न कर रही है मगर हम सबका भी ये फर्ज बनता है कि हम अपने लेवल पे भी कुछ ऐसे स्टेप्स ले जिससे ये प्रदूषण को हम कम कर सके राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम गाड़ियों का पोल्यूशन को कम कर सकते हैं गाड़ियों से निकलने वाला जो प्रदूषण है या जो गैसेस है जिसको इमोशन कहा जाता है जहरीले गैस उसको कैसे कम, सर, कम कर सकते हैं इसके बारे में सरकार तो काम कर रही है लेकिन आपने बहुत अच्छी बात बताया कि हम खुद भी होकर इसको कम कर सकते हैं जैसे आपने एक उदाहरण दिया कि मानो हम ट्रैफिक में फंस गए हैं तो गाड़ियां चालू रहती है उस समय हम अगर आधा घंटा भी अगर ट्रैफिक में हम फंसे हैं तो गाड़ी बंद करने से आधा घंटे का जो हमारा पेट्रोल है वो तो बचेगा ही जो जहरीली घास है वो भी कम हो सकती है प्रदूषण कम होगा ऐसे छोटी छोटी जो चीजें हैं हमें अटेंशन देके करना पड़ेगा और जहां जरूरत हो वहां पर गाड़ी को ले जाए अगर मार्केट में आप पड़ोसी भी जा रहे हैं आप भी जा रहे हैं तो दो बाइक लेके जाने की जरूरत नहीं एक ही बाइक पर दो लोग जा सकते हैं वैसे ही अगर आप कहीं ऑफिस में जा रहे हैं बगल बगल में ऑफिस है तो एक ही फोर व्हीलर गाड़ी में चार लोग निकल के जा सकते हैं तो तीन गाड़ियों का जो पेट्रोल है या जो भी है प्रदूषण है वो कम होगा पेट्रोल की बात नहीं है लेकिन यहाँ प्रदूषण की मेन बात हो रही है तो वो प्रदूषण हम कम कर पाएंगे तो ये सारी चीजें हमें एक दूसरे को कनेक्ट करके काम करना होगा इसके ऊपर काम करने के लिए सिर्फ किसी और की तरफ ना देखकर हमें पर्सनली खुद को बदलना होगा खुद को ये सारी चीजें मैनेज करनी होगी थोड़ा अवेयरनेस फैलाना होगा और जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं वो सारे लोग एकजुट होकर अगर इस तरह की कुछ कार्य करें मिलजुल कर काम पे जाए और आए अगर साथ साथ में एक ही जगह काम करते हैं तो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं हम लोग धीरे धीरे पोल्यूशन को कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं और आशा करता हूं आज का इस एपिसोड में हमने जो बातें की वो आपको अच्छी भी लगी होगी और कुछ चीजें जो है आप मुझे लगता है कि आप आज ही से शुरू कर दीजिए अगर इस तरह का कोई भी काम आप करते हैं वो थोड़ा सा हमें लिख के भी भेज सकते हैं मैसेज भी कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर कि आपने इस एपिसोड के माध्यम से क्या सीखा और किन चीजों को आप जीवन में उपयोग में ला रहे हैं तो हमें अच्छा लगेगा कि हम जिस कार्यक्रम को कर रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं वो कहाँ तक आप समझे है वो भी हमें पता चलेगा तो चलिए गाड़ियों के पॉल्यूशन के लिए हमने आज जो बातें की हैं आशा करता हूँ मोटे तौर पर नहीं छोटी छोटी बातें शायद आपके समझ में आ गई होगी और इन चीजों को आप दूसरों तक भी पहुंचाइए ऐसी मेरी शुभ कामना है और फिर से एक बार राजीव जी को मैं कहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया इस नए विषय को लेकर हमारे बीच में आने के लिए और समय की मांग इस कार्यक्रम में शेयर करने के लिए धन्यवाद राजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिहत